देवी भागवत पांचवा स्क उसके वाहन सिंह पर भी बड़ी अनुपम प्रभा है संग्राम में वह राक्षसों को मारे डालती है अतः आप मंत्रियों के साथ विचार करके जो उचित हो वही करने की कृपा करें हमें तो इसके साथ वैर करना ठीक नहीं दिखता संधि करने में ही सुख की आशा प्रतीत होती है राजन अन्य जितने दैत्य थे वे सभी संग्राम में अंबिका के हाथ मृत्यु के घाट उतर गए चामुंडा ने उन दैत्यों का मांस तक खा डाला महाराज पाताल में चले जाना अथवा अंबिका के अनुचर बनकर रहना ही ठीक है अब इसके साथ युद्ध करने में तो तनिक भी भलाई नहीं दिखती यह कोई साधारण स्त्री नहीं है देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए स्वयं माया देवी ही प्रकट होकर पधारी हैं। व्यास जी कहते हैं भाग आए हुए दैत्यों का यह सत्य वचन सुनते ही शुम्भ क्रोध से ओठ कपाने लगा मृत्यु को वरण करने की इच्छा रखने वाले उस दैत्य की बुद्धि काल के प्रभाव से कुंठित हो गई थी उसने उत्तर दिया ने कहा, भय से व्याकुल हुए तुम सब लोग पाताल भाग जाओ स्त्री के दास बनना स्वीकार कर लो मैं तो अभी उसे मारने के प्रयत्न में लगता हूँ ये देवियां भी मृत्यु के घ्रास बनकर रहेंगी संग्राम में संपूर्ण देवताओं को जीत मैं निष्कंटक राज्य करूंगा एक स्त्री के भय से घबराकर मैं पाताल में कैसे चला जाऊँ रक्तबीज आदि प्रमुख दैत्य मेरे पार्षद थे मेरे कारण वे युद्ध में काम आ गए उन सबको मरवा कर मैं अपने प्राण बचाने के लिए पाताल में चला जाऊं और अपनी विशद कीर्ति का नाश कर दूं यह मुझसे नहीं हो सकता काल की व्यवस्था के अनुसार प्राणियों की मृत्यु बिल्कुल निश्चित है ऐसी स्थिति में कौन पुरुष अपने दुर्लभ यश का त्याग करेगा निशुंभ मैं रथ पर बैठकर सम्रांगण में जाऊंगा। उस स्त्री को मार कर ही मेरा आना होगा यदि मार न सका तो लौटना असंभव है वीर तुम सेना सांस लेकर मेरे इस कार्य में सहयोग देते रहना तीखे तीरों से मारकर उस स्त्री को शीघ्र ही मृत्यु के मुख में झोंक देना यही तुम्हारा परम कर्तव्य है निशुम्भ बोला मैं अभी जाता हूँ वह दुष्टा काली मेरे हाथ काल का कलेवा बन जाएगी फिर बहुत शीघ्र मैं उस अंबिका को लेकर यहाँ आ जाऊंगा राजेंद्र आप एक तुच्छ स्त्री के विषय में तनिक भी चिंता न करें कहाँ वह साधारण अबला स्त्री और कहाँ मेरी भुजाओं का अमित पराक्रम जो सारे विश्व को वश में करने की शक्ति रखता है भाई साहब आप इस बड़ी भारी चिंता को छोड़कर सर्वोत्तम राज्य सुख होंगे उस आदर की पात्र माननी को मैं अवश्य ही आपके पास ला दूंगा राजन मेरे रहते हुए आप में जाएं यह भूमि है मैं आपका कार्य सिद्ध करने करने के लिए में जाकर विजय प्राप्त करने की करूंगा जी कहते हैं इस प्रकार अपने बड़े भाई शुंभ से कहकर छोटा भाई निशुंभ जो अपने बल का पर्याप्त अभिमान रखता था कवच पहनकर एक विशाल रथ पर जा बैठा उसने साथ में सेना ले ली मंगलाचार कराकर वह तुरंत युद्धभूमि की ओर चल पड़ा उसकी भुजाएं आयुधों से अलंकृत थी पार सुरक्षक विद्यमान थे सूद और बंदीजन उनका यशोगान कर रहे थे